फिर मनुष्य किसका निवारण करके किसको प्राप्त होवे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ वह राजा आचार्य वा अध्यापक उत्तम होवे जो छल आदि दोषों का निवारण करके मनुष्यों को धर्म के आचरण से युक्त निरंतर करे फिर राजा और प्रजा जन परस्पर कैसा व्यवहार करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे राजन वा विद्वन आप श्रेष्ठ गुण कर्म और स्वभाव से युक्त होकर प्रजा के पालन में तत्पर सुशील और इंद्रियों को जीतने वाले जब तक होंगे तब तक हम लोग आपको मानेंगे फिर राजा और प्रजा जन परस्पर कैसा व्यवहार करें इस विशे को कहते हैं भावार्थ हे मनुस्यों जो राजा सब के हित की इक्षा करे और सब को धन दो और ऐश्वर्य से युक्त करता है वह बलष्ट और निर्बलों की बातों को प्रीति से सुनकर यथार्थ न्याय करता है उसी का सब लोग निरंतर सत्कार करें फिर राजा आदिकों को क्या प्राप्त करके क्या प्राप्त करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जब राजा आदि जन एक सम्मत कर उत्तम सेना के अंगों को संपादन कर और अन्यायकारी दुष्टों को जीत कर न्याय से प्राप्त हुए धन से सबका हित करें तभी अपने हित की सिद्ध से युक्त होवे फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो राजा सबके हित के प्राप्त होने की इच्छा करता हुआ पुरुषों में ज्ञानी किए हुए को जानने वाला और योद्धाओं का प्रिय होवे उसके सदा ही विजय से प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य बढ़े फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं भावारथ जो राजा वेग आदि गुणों से युक्त रक्षा से प्रजाओं को प्रसन्न करके उन्नत करे वही निरंतर वृद्धि को प्राप्त होवे फिर वह राजा किससे किसको जीते इस विषय को कहते हैं भावारथ जो राजा प्रशंसनीय वाहन आदि से बहुत धन को जीतता है वह प्रशंसनीय होता है फिर वह राजा कैसा होवे इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे प्रजाजनों जो संपूर्ण विद्या और श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाला निरंतर न्याय से प्रजाओं के पालन में तत्पर होवे उसको राजा मानो दूसरे छुद्राशय को नहीं भावार्थ हे राजन जो आप शत्रु रहित और संसार के मित्र सबके मंगल करने वाले प्रजाओं में होइए तो शीघ्र धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध करिए फिर राजा आदि क्या ध्यान करके क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे राजन वासीना के जनों आप लोग शस्त्र और अस्त्रों के चलाने में चतुर होकर डाकू आदि शत्रुओं का नाश करके सहनशील होइए मनुष्य कैसे जन की प्रशंसा करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो संपूर्ण जनों के हितकारक अत्यंत विद्वान सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग के लिए अध्यापन और उपदेश से प्रेरणा देने वाले इस स्थिर मित्र का सत्कार करके प्रशंसा करते हैं वे ही गुणग्राहीक होते हैं फिर मनुष्यों को कैसा राजा करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो विलक्षण बुद्धि और विद्या से युक्त पृथ्वी आदि पदार्थों की विद्या का जानने वाला प्रशंसा करने योग्य गुण कर्म और स्वभाव युक्त और सत्य आचरण करने वाला जन होवे उसी को राजा करो फिर राजा और प्रजा जन परस्पर किसकी शोभा करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे राजन जो आप हम लोगों के मनोरथ की पूर्ति करिए तो हम लोग भी आपकी इच्छा की पूर्ति करें फिर मनुष्य किसके लिए क्या करे इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे संपूर्ण विद्याओं के पार जाने वाले के अध्यापन और उपदेश रूप कर्म से सबका मंगल बढ़ता है वैसे ही उत्तम राजा से प्रजा का सुख उन्नत होता है फिर राजा और प्रजा जन परस्पर कैसा व्यवहार करें इस विषय को कहते हैं भावारथ जो मनुष्य विद्या और अभय दान देता और संपूर्ण विद्वानों से सत्य सुनता है वह इस संसार में विघ्नों से नहीं मारा जाता है फिर वह राजा कैसा होवे इस विषय को कहते हैं भावारथ जो राजा दुष्ट जनों को दूर करके न्याय व्यवहार के प्रचार के लिए उत्तम जनों का स्वीकार करता है वह बड़े सत्य और असत्य का विचार करने वाला होता है फिर धर्मात्मा राजा की सब प्रशंसा करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे राजन जैसे गौएं प्रेम से अपने बछड़ों को प्रसन्न करती हैं वैसे ही उत्तम प्रकार शिक्षित वाड़ियां सबको आनंद देती हैं ऐसा जानो जिनकी मित्रता नहीं जीर्ण होती है इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे गौओं में बैल और घोड़ियों में घोड़ा प्रसन्न सदा ही होता है वैसे ही सज्जनों की मित्रता अविनाशी होती है ऐसा सब लोग जानें फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे राजा प्रजाजनों आप लोग अन्न आदि से सबको आनंदित करिए और निंदा न करने योग्यओं की मत निंदा करिए तथा ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करिए अब किसके लिए कहां क्या प्राप्त होवे इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो श्रेष्ठ आचरण करने वाले हैं उनको गौ जैसे बछड़ों को वैसे संपूर्ण विद्या और बाड़ियां प्राप्त होती हैं फिर कौन उत्तम है इस विषय को कहते हैं भावार्थ वे ही बहुतों में उत्तम हैं जो विद्या विनय और धर्माचरण को प्राप्त हुए हैं राजा और प्रजा जन एकमत करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे राजन जो ऐश्वर्य आपका वह प्रजा का और जो प्रजा का वह आपका हो ऐसा करने के बिना राजा और प्रजा की उन्नति नहीं संभव है अब व्यापार विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे पृथ्वीओं में जाती हुई नदी के मध्यस्थ टापू और तट समीप में वर्तमान हैं वैसे ही व्यापारियों के समीप में शिल्पी जन वर्तमान होवें श्रेष्ठ विद्या आदि के दान से क्या होता है इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो विद्या आदि के दान में प्रियजन होवें वे वायु के सदृश पूर्ण अभिष्ट सुख को प्राप्त होते हैं और जो शिल्प विद्या की वृद्धि करते हैं वे असंख्य धन को प्राप्त होते हैं भावार्थ जो जन क्रिया में निपुण विद्वानों और कारीगरों की प्रशंसा करते हैं वे असंख्य धन को प्राप्त होकर असंख्य धन देने योग्य होते हैं इस सुक्त में राजनीति धन के जीतने वाले मित्रपन वे देखे जानने वाले ऐश्वर्य से युक्त दाता कारीगर और स्वामी के कृत्य का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 45वां सुक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ अब 14 ऋचा वाले 46वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में फिर शिल्प विद्या को कहते हैं भावार्थ हे धन से युक्त जो आप हम लोगों के सहायक होवें तो आपके धन से हम लोग शिल्प विद्या से अनेक पदार्थों को रच कर आपको बड़ा धनी करें, फिर मनुस्य शिल्प विद्या से क्या पाते हैं, इस विशे को कहते हैं, भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है, हे राजा आदि मनुस्यों, जैसे जीतने वाले योद्धा जन संग्राम में विजय को प्राप्त होकर धन और प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं वैसे ही शिल्प विद्या में चतुर जन बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं फिर मनुष्य संग्राम में कैसा व्यवहार करे इस विषय को कहते हैं भावार्थ उसी की हम लोग प्रशंसा करते हैं जो प्रतिदिन हम लोगों की रक्षा करता है और उसी की हम लोग संग्राम में रक्षा करें फिर राजा और प्रजा जन किसकी प्रतिज्ञा करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे राजन हम लोग दुष्टों के बांधने के लिए और संग्राम में अपने लोगों की रक्षा के लिए आपका स्वीकार करें तथा आप हम लोगों को सत्य न्याय कृृत्य सदा ही जनाइए फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे राजन आप ऐसे गुण कर्म और स्वभाव का स्वीकार करें जिससे न्याय भूमि राज्य सेना और विजय को धारण करने को समर्थ होवे फिर वह राजा कैसा होवे इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो राजा मंत्री और प्रजाजनों के सुख और दुख को अपने सदृश जानकर जैसे शत्रुओं का पराभव होवे वैसा उपाय करने वाला होवे उसी को सब लोग पिता के सदृश माने फिर राजा को कहां क्या धारण करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावारथ हे राजन जो आप संपूर्ण प्रजाओं को धन धान्य और विद्या से युक्त करिए तो पंचतत्व नामक राज्य को प्राप्त होकर धवलित यश को प्राप्त होइए